विश्राम सड़ी रैन बसेरा दिखाए ना ये बोर्ड रैन बसेरे बने हुए रैन बसेरे का मतलब क्या होता है जो यात्री जो चलते जब पैदल चलने वाले हैं उनको विश्राम करने के लिए विश्राम गृह बन गया उसको धर्मशाला भी कहते थे लोग इस तरह से धर्मशाला यहाँ से गुजरात तक आपको मिलेगा खंडर बन के पड़े हुए कौन मेंटेन करे नहीं तो बहुत पहले बढ़िया व्यवस्था आ था काली कमजी वालों और लोग जो यात्रा करे उसमें जाते थे अपना सोते थे नेक्स्ट डे अपना फिर उठे पूजा पाठ के चले ऐसे संसार रूपी समुद्र में भी जगह जगह टापू बने हुए विश्राम गृह ये कैसे हैं ये क्या है वो विषेन्द्र जनित जो सुकलेश मारूपा विश्राम गृह बने हुए हैं पंच इंद्रियार्थ तृंड मारुत विक्षो बोत अन मऊ पंच इंद्रियों के अपना अपना विषय भोग करना रूपी तृष्णा विचित्र एक भूग लगा हुआ है कोई इंद्रिय ऐसा नहीं जब भी कहे की हम तो तृप्त हो गए, कभी नहीं जितना सुनो और सुनना बाकी है और पढ़ना बाकी है आप अपने आप सोचे चलो हो गया हाँ मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया ऐसे मान लेते तब तो पढ़ाई छूटती नहीं तो गंध छूटने वाला इतने ग्रंथ हैं, आप ही अंत ग्रंथों थक जाओगे तो छोड़ दो, इतने ग्रंथ हैं, इसे सुनते सुनते भी आपकी कभी थक नहीं सकता, और देखते देखते देख तो जान लो बस पूरा अंधा होने जा रहा है तभी ऑपरेशन करा करके ठीक होने की चेष्टा करता ही है क्यों कर रहा है यह सोचना भगवान ने छीन लिया कोई बात नहीं खत्म करो मामला भजन करने का अवसर मिला अंतर्मुख होने का अवसर मिला ऐसा कोई नहीं सोचेगा रंधा ऑपरेशन कराएंगे और जो डबल ट्रिपल चश्मा लगाना पड़ जाए लगा लेंगे कि कांटेक्ट लेंस भी लगा देंगे बाहर से चश्मा लगाएंगे डबल लगा करके देखेंगे छोड़ेंगे नहीं दिया ये इंद्रियां ऐसी हैं ये कभी आपने अपने विषयों से तृप्त हो नहीं सकती इसलिए कह दिया इंद्रियार्थ तृप मारुत विक्षोभ अनर्थ शत महर मऊ यह वायु है ये तृष्ठा क्या है यही वायु है इससे क्या हो गया संसार में समुद्र शोभित होता है और उसे उर्मिया निकलते बड़े बड़े ज्वार ज्वाराट निकलते हाई वेव्स बोलते हैं ना उसको साधारण होते ही हाई जब हाई वेव्स आते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाता है टाइड्स समुद्र में उसको कहते हैं टाइड्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में उसको बोलते हैं यहाँ ज्वार भाटे। हिंदी भाषा में उत्ताड़ तो तरंगे ये भी प्रयोग होता है तो महाउर्मी क्या है यहाँ शोभित अनर्थ शत सैकड़ों प्रकार की अनर्थ रूपी निकलती हैं है महावर अनेक निगद हा हा इत्यादि कूजहा क्रोशन उद्भूत महा भयंकर ज्वार शब्द भी जबरदस्त होता है लहर लहर से जब टकराते हैं ऐसा भयावह शब्द होगा समुद्र तट में रहने वाले उठ के बैठ जाए वहां तो आदत पड़ जाता है उन लोगों को नहीं तो हम लोग जाते कभी कभी शहर से उधर ना रात पर कभी बार नींदी नहीं होती थे। हो थी परेशान हो जाती क्या हो रहा है वो हल्ला और बाहर तो कुछ भी नहीं शांत है और समुद्र की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं लेकिन समुद्र की आवाज ही ऐसी होती थी भयंकर क्या कोई नींद नहीं और वही रहने वाले तो खराटी लेंगे आदत पड़ गई ना उन जैसे बस स्टैंड में सोने वाले वो क्या फर्क पड़ने वाला है जितने हो रहा है तो सोती रहेगा वो आपको तो थोड़ा पैंग कर दिया तो यहाँ पर रात में 12 बजे उड़ जाएंगे क्या हो गया जो रेलवे स्टेशन पे सोने वाले हैं उनको कोई फर्क पड़ता नहीं ये आदत वाली बात है हम लोग भी सोए हैं प्लेटफार्म पे है, लेकिन आदत की बात है हफ्ता भर के बाद आदत हो गया बड़ी आनंद लिये वहाँ पर भी सोए ऐसी बात नींद तो आ जाएगी तो महारौरवादी अनेक निराया महारौरवादी अनेक नि मन नरक गत जो शब्द उस और युक्त या महान युक्त यह संसार समुद्र है सत्य लेकिन ऐसे समुद्र में भी एक छोटी सी नौका है उड़ूप उड़ूपो कर छोटी सी नौका जो एक आदमी बैठे और हाथ चला गया और अपने चलते गोल गोल टाइप के होते थे पे जमाने में छोटी छोटी नौकाए एक में अपना आर पार हो जाता था उसको कहते उड़ूपा उड़ूपै बोती थी, थी उड़ूपी जगह बना ना उड़ुपैस्य स्वरूप उड़ूपी सत्य ये उड़ूप क्या है यहाँ पर संसार के समुद्र में सत्य आर्ज दान दया अहिंसा समुति आदि आत्म गुड़पा थे ये पूर्ण ज्ञान उड़ूपे ज्ञान ही यहाँ पर एक छोटी सी नौका है विज्ञान नौका पुस्तक ही लिखा हैचार्य शंकर जी विज्ञान रूपी एक नौका है वो लेकिन विज्ञान रूपी नौका कैसी है उसे सब साधन से नौका की भाग जाएगा पतवार तो नहीं लोहा को ठोक देते है उसके अंदर पतवार की डंडार आता है तो ये घुमा होगा तो घूमेगा नहीं तो आगे पीछे जाते रहे बांसों से काम चले आ गया तो इसलिए साफ साजबाज है यहाँ भी ज्ञान रूपी नौका का साजबाज क्या है कहते हैं सत्य आर्ज दान दया शम दम ध्रुति दीक्षा सारे श्रद्धा वगैरह है ना समाधान वगैरह सारा छठ संपत्ति को ले लो धन छठ संपत्ति रूपी जो अंतकरण में विद्यमान जो गुण विशेष आप गुण था अंत अंतकरण विद्यमान गुण विशेष रूपी पाथे से पूर्ण यज्ञान दे इस संसार को पार करने का साधन भूत ज्ञान रूपी उड़ोप अपने पास है सत्संग सर्वत्याग मार्ग उड़प का भी मार्ग तय हो तो गलत समुद्र में भी चलते चलते गलत रूट में चला जाएगा तो कहीं और पहुंच जाएगा वो है ना समुद्र में भी तो रूट बने हुए हैं। कैसे जाने से कौन से देश मिलेगा वो, वो सब सिग्नल मिलता है आपस में तब चलते हैं हवाई जहाज भी चलते हैं तो आपसनल लेके चलते हैं यहाँ से उड़ेगा आधा रास्ता जाने तक पीछे वाला एयरपोर्ट से संपर्क रहता है जैसे अगले का संपर्क मिलेगा तो चालों को सूचना जाएगा भाई आगे के संबंध हो गया है तो पीछे वाला अपने संपर्क समाप्त कर देगा रेडार होता है रेडार से सब संबंध होते हैं बिल्कुल वो बताते जाएंगे ठीक आ रहा है ठीक आ रहा है बार बार बार, बार बोलते रहेंगे वो भी वो देखते रहते कहाँ जा रहा है घूम रहा है ना चित्र में दिखता है वो स्क्रीन बना हुआ है कहाँ जा रहा है एरोप्लेन आवाज क्या गलत दिशा में जाए तो बोल जाएगा भाई दाना करो बाया करो ऊपर करो नीचे करो यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा यदि वहाँ वाले को कोई गड़बड़ी हो गया कोई मशीन खराब हो गई उनको खबर नहीं मिल पा रहा है नीचे वाले से खबर ले सकता है तो इस तरह से एक दूसरे को मार्गदर्शन देख करके वो पहुंच जाते हैं अपने सही जगह पर यहाँ पर भी मार्ग क्या है हमारे पास सत्संग सर्वत्याग त्याग मार्ग दो है यहाँ भी हमारे मार्गदर्शक जो मार्ग तय कर रहे हैं एक तो सत्संग है कहीं भी हम थोड़ा फिसलते हैं तो सत्संग में डांट पड़ जाता है कोई न कोई ऐसी कहानी सामने आ जाती है अपने पेट में दर्द चालू हो जाता है ये मेरे को ही बोल लगता है नहीं सीधा ऐसे लगेगा आदमी को मेरे कोई कार्य कह रहे जान करके वो सत्संग है ही ऐसा चीज है आप जाओगे आपके अंदर कोई गड़बड़ी है वो गड़बड़ी का जवाब जरूर उसमें उठा पड़ता है बड़ा आश्चर्य की बात है और हर आदमी की अपनी बिरी बीमारी का जवाब मिल जाएगी उसके अंदर ये सत्संग ऐसी चीज है वो अपने आप सतर्क हो जाओ हम गलत रूट पर जा रहे हैं ये सत्संग ऐसा चीज है और दूसरा है जो आपको रक्षा करने वाला मार्ग में व सर्वत्याग है दोनों ही होना जरूरी है ये ऐसा है जैसे गाड़ी का ब्रेक भी होना जरूरी है एक्सिलेटर होना भी जरूरी है दोनों कैसे काम चलेगा केवल ब्रेक करेगा तो काम चलेगा नहीं केवल एक्सिलेटर रहेगा तो भी काम चलेगा दोनों चाहिए ना तब जब गाड़ी से आप चला सकोगे उसी प्रकार यहाँ पर भी ये दो चीज हमारे पास हमें चाहिए एक तो सत्संग दूसरा सर्वध्यांग हमें इस मार्ग में चलने में सक्षम होते हैं। तब जाके मोक्ष रूपी तीर एन महत्या का तीर कौन है मोक्ष ही है ऐसे समुद्र में ये समस्त देवता डूब गए, प्रपा प्रापतन मन पति सर्वे देवता ये जो हैं सभी के सभी इस समुद्र में चले गए गिर पड़े डूब गए उसमें तस्मात इसलिए इनको क्या होगा भूख प्यास अब तंग करना चालू करेगा जहाँ संसार में तो भूख प्यास तंग करे नींद में रहते हो तो सता स्वस्थता संपन्न भवति आ ब्रह्म में लीन हो जाते हो जब सो जाते हो कहा भूख कहा प्यास कुछ भी बता नहीं ठंड ना गर्म ना कुछ नहीं लगता अब जहाँ हल्की सी नींद खोलने नहीं लगी बस शुरू हो जाता रे ठंड लग रहा है खिड़की बंद करो ये करो रजाए ओढ़ो नहीं सारा पता लग जाता लोग दारू प्य के सो जाते हैं क्या करके रजाई नहीं कुछ नहीं क्या करेगा आदमी के सो जाता है चलो भाई सो आओ तो ठंड लग रहा है कुछ हो कुछ है नहीं मालूम सोया ठंड लगता तो चलो कोई बात उठेगा अपना थोड़ा उठ लेके चलते काम करने सौम्य सम्पन्न बहुत सौम्य तदा सबसे ब्रह्म एक ही बुध हो रखा है धारूपल से ही निद्र आ गई ना वो दारू करता क्या है वो खट्टा चीज तो है भला विलक्षण खटाई से हो खटाह होता है और खटा के कारण से अंदर में आपके अंदर तमुगुणा ऐसा बढ़ेगा ऐसा बढ़ेगा नींद ऑटोमेटिक आ जाएगी गहरी निद्रा में चला जाता है जब तक तो पूरा तमन सवार नहीं है तो उसकी भाषा सुनिएगा तो पता चलेगा तो बस सब सत्य को बोल देखा पूरा सत्य उगल देता है कही औरतें आजकल अपनी पतियों को इसी कारण से बर्बाद कर दे रही है संशय कर लेती है और से कैसे निकाला जाए सच्चाई वो अपने मन की संशय दूर कैसा हो वो सत्य कैसे बोलेगा पूछने पर बार बार चढ़ जाएगा जैसे क्या कर दारू पिला देते पति करके अपने और सारा बोल देता सच्चाई और फिर कोई बचता ते अरे ये तो कोई गलत था ही नहीं और हमने जो है जूठे संशय किया पिला दिया अब वो बुरा आदत तो बन गया बार रोज रोज जूठे पिया मारने लगता है तब कहती महाराज इसको छुड़ाओ दारू पीना पिलाया किसने पहले तुमने तो पिलाया तो और पहाड़ों में तो बड़ा लक्षण ही रीति रिवाज है कहते जो प्रतिमा मर्द होकर दारू नहीं पिए तो मर्द किस बात का वो आदमी नहीं जो दारू नहीं पीना जानता वो आदमी नहीं ऐसा मानते बड़ा विचित्र धंधा है तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब उसमें जो है समुद्र में चले गए अविद्या रूपी नशा जाने से समस्त प्रकार का दुख इस संसार में भोगेंगे तस्माद् अग्नि देवता प्य लक्षण या गति ज्ञान कर्म समुच्छ अनुष्ठान फलभूता ये अग्नि देवता रूप की प्राप्ति न उपासना से क्या होगा यदि अग्नि की उपासना करोगे मरने के बाद अग्निभाव को प्राप्त कर जाओगे इंद्र की उपासना किया तो इंद्र ही बन जाएगा उसके साथ ही की भूत हो जाता है ये देवता प्य देवता में लय होना रूपी फल बताया गया था किसका फल बताया गति गति में फल बताया व्याख्यान किया गया था किसका फल व्याख्यान किया गया ज्ञान और कर्म के समुच्चय के अनुष्ठान का फल फलभूता जो था संसार सापाल संसारोप अयम विवक्षितो अर्था इस मंत्र के द्वारा कथनीय विवक्षित अर्थ यही है कि भाई इस संसार जो है इसमें विद्यमान दुख संसार रूपी जो दुख संसार का दुख नहीं संसार में जो भोग नहीं संसार ही दुख रूप है संसार रूपी जो दुख है उसका उपशमन करने के लिए ज्ञान और जो देवता स्वरूप प्राप्ति है वह भी समर्थ नहीं है यह यहाँ पर बताने के लिए कहा सब देवता संसार में डूब इसका असर हो गया आप इस देवता भाग को प्राप्त करोगे तो भी आप संसार में ही हो बाहर नहीं क्योंकि जब दस आए संसार के अंतर्गत बोल दिया संसार में डूब गए का मतलब कोटी में आ गई इसलिए आप एक छोटे अज्ञानी हो, ना आज आप छोटे अज्ञानी हैं और देव भाव को प्राप्त करोगे तो बड़े अज्ञानी बन जाओगे इतना ही है अरे छोटा सेठ था बीस पचास हजार थी बिजनेस किया उसने करके जो है करोड़पति हो गया उसी ब्रगर आपके पास छोटा सा पुण्य है थोड़ा सा है उसे कर्मकांड करो उपासना करो ध्यान कर्म समीक्षा करो तो क्या हो जाएगा जैसे करोड़पति हो गया वैसा देवता हो जाओगे होने से वहां कोई ज्यादा सुख थोड़ी है आपको लगता है बड़े सेटर बड़ा सुखी होंगे अब हाँ उनको आपने पता लगाओ तो पता चलता है कितने दुखी हैं। अनेक प्रकार की परेशानी घेरा है हर सेकेंड हर मिनट खतरा ही खतरा है तो सरकार तो वही नीतियां बदलती रहती है और परेशान रहते हैं हमारा क्या होगा अब नीति आ गई इसमें तो भाई बहुत विदेशी कंपनी है फैक्ट्री बंद हो जाएगी परेशान है क्या बात है करोड़पति हो आराम से सो खाओ पियो अच्छा नहीं महाराज और कल की चिंता कल कहीं बंद ना हो जाए फैक्ट्री तो कहाँ है उसको सुख इसी वर्ष देवताओं को भी लगा रहता है 24 घंटा डर पता नहीं कब क्या होगा हाँ इंद्र भी न होश वर्ग अगर कहानी है ना वो तो ना डिमोशन हो जाए और डिसमिस भी हो सकता है क्या भरोसा जैसे यहाँ घुस पानी चले गए देवता भी ज्यादा घूस पानी करते हैं तो कितना नौकरी चलाएगी पकड़े जायेंगे अपने तो, तो इसीलिए उनको भी चौबीस घंटा डर लगा हुआ रहता है सभी अविद्या में डूबे हुए हैं यथ एवं तस्मादा परम ब्रह्म आत्मा आत्म स्वतारा च योगान विशेषण प्रकृत जगत उत्पत्ति स्थिति संहार हेतु सर्वसंसारोपना इसलिए जो है जिसने ऐसा है इसलिए क्या करना है विविधता परम ब्रह्म इस बात आपको अच्छे तरह से जानकर रखे आपको क्या करना चाहिए परम ब्रह्म विदिता व्या परम ब्रह्म को ही जानना चाहिए परम ब्रह्म को, को ही जानना चाहिए और इस संसार में जानने योग्य भी प्राप्त करना होगी कोई वस्तु नहीं देवता को प्राप्त करना भी देख लिया आपने अंत संसार की गति को प्राप्त होता है उसके अनुसर जानने योग्य क्या है तो कह परम ब्रह्म वेदी तव्य के साथ अनवय कर देना एवं इस प्रकार से जान लो देवताओं का भी संसार ही है यह जानने के पश्चात परम ब्रह्म आत्मा आत्मा सर्वभूतानंच वक्षमान विशेषण जो परम ब्रह्म है वही आत्मा है और सर्वभूतो का आत्मा है ऐसा हो जो आत्मा है इसी अयम कहते ही नहीं यो जो आगे कहे जाना अनेक विशेषणों वाला है ऐश ब्रह्म ऐस इंद्र येष सर्वेश्वर इत्यादि बोलने वाले है अत्रिका दूसरे खंड इसमें भाग में दूसरे आरण्य में आएगा दो एक तीन में आ, दूसरे अध्याय तो प्रथम खंड के तीसरे मंत्र में आने वाला है दो एक तीन में आएगा वो ठीक है ना लक्ष्य विशेषण प्रकृत जैव उत्पत्ति स्थिति संहार ना और जो प्रकट तो अभी ये भी बताया जगत को उत्पत्ति इसने किया उसमें से उसी ने संहार करना उसमें लय हो जाए उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण भूता ये जो परम ब्रह्म है सर्व संसार दुख को बनाया संपूर्ण संसार का समस्त प्रकार के को प्रशमन करने के लिए परम ब्रह्म ये, ये वेवितंथा एदत कर्म एदत ब्रह्म एदत सत्यम यदत पर आत्मज्ञानम इसलिए यही असली मार्ग है यही असली कर्म है, यही ब्रह्म है यही सत्य है जो है परम ब्रह्म को ज्यादा ज्ञान करा देने वाला अनुभव करा देने वाला आत्मज्ञान है लाल मंत्र इस संसार से तरने के लिए अर्थ तो मोक्ष के लिए इस ज्ञान मार्ग से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है ऐसा मंत्र वर्ण ने भी स्पष्ट कहा है संस्थान कर्ण देव दोपत्ति बीज शरण और भी अवता का उत्पत्ति जो किया है उसका बीज बीजभूतम पुरुषम बीज बीजभूता पुरुष कौन का सा प्रथम विराट रूप उस विराट रूप को ही पिंड आत्मारम अश्नाया पिपाभ्याम मनोवार जब उस पिंड को भूक और प्यास उस पिंड आत्मा को विराट आत्मा को ही भूक और प्यास युक्त कर दिया अनुमित संयोजित हुआ उसमें संयुक्त कर दिया अर्थाध एक भूख क्या उस शरीर को पीड़ित कर दिया कि तो समस्त शरीर में भूख व्यास की पीड़ा हो गई तो देवता लोग हो गए अर्थात तो स्व स्व विषय को विस्ती रूप करना चाहने लगे इनके अनंत प्रकार के जीव है विराट में और इन जीवों का, का अपना अपना शरीर नहीं है तो देवता क्या करेंगे समी इंद्री के द्वारा सभी के काम क्या दूसरे के विरुद्ध कैसे अनुभव करेंगे अनुभव कर नहीं सकते लोग परेशान हो गए हम इंद्रियों के द्वारा कृपा, भूख, प्यास काम कैसे अनुभव करें? नहीं कर सकते हो जब तक मृष्टि श्री नहीं होता समृष्टि में सर खिचड़ी है तो आर्थक कुछ भी नहीं है वहां पर मिला सारा चीज भूल गया है वो भी ले रहा कैसी खिचड़ी लेना है यहाँ पे जो पूर्ण सुंदर उच्छावन में खाते ना वो खिचड़ी समझना उसमें क्या होता है ना दाल ना चावल कुछ भी नहीं दिखता गला दिया जाता है और पतला पानी जिसे पीला पानी जैसे दिखता है मूंग दाल बिना छिलका वाला अस बढ़िया से बढ़िया चावल और उसको ऐसा गला देते ही तरह पानी डाल करके गला गला गला करके आप ये उछाओगे तो चलाे सफेद पानी कोई चीज है मोटी सी दूध सी बनी हुई कोई चीज ऐसा कुछ पृथक नहीं, नहीं है उसे चावल भी है दाल भी है घी भी डाल दिया चार ग्राम घी डाल के पिलाया जाता है पूर्ण करता है आदमी ऐसा ही है समझो पूरा संसार बने विराट आत्मा उन देवताओं के लिए वो तो कैसे करेंगे कि चावल पहचान नहीं सकते दाल पहचान नहीं सकते घी है पहचान नहीं पार्थक्य नहीं है उपभोग तो पृथक पे प्रत्येक उपभोग आप जैसे वहां नहीं कर पाते हो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं प्रत्येक पृथक उपभोग नहीं कर पाते निवेदन किया भगवान से तथा क्या क्या इसण देवता उत्पत्ति पुरुषान जो स्थान करण देवता उत्पत्ति का कारण पुरुषता पिंड मिंड रूपा है विराट रूपा है जो उसको भूख और प्याज से युद्ध कर गया पीड़ित कर गया तरणभूत शन आदि धोषवत्ता तणभूत्या वह जो कारण होता पंडात्मा अब क्या हो गया अर्शना पिता से दोष वाला हो गया तब कार्य देवता देवता जब कारण में ही दोष आ गया जब तो कार्य में स्वतोष दो रहेगा आप ये नहीं कह सकते अरे धागों में चाय का दाग पड़ गया इन कपड़े में कोई दाग नहीं हरण अरे भाई धागों में दाग बढ़ गया तो कपड़े में भी दाग है ही नहीं कर स्वाभाविक है इसीलिए हम जान कर गया तो तम से लेकर पिंडात्मा ले गए पिंडा कि जो कारण ही भूपता से पीड़ित हो गया उस कारण में विद्यमान कार्यभूत जब देवता क्या होंगे हो देवता नाम आदि पा तथो असना पीड़ित माना एनम विदामारम अब्रुवन उक्तवत वे जो असम आदि असना पिपा ऐसी पीड़ित हुए वे समस्त देवता लोगो मिलकर गए उस प्रजा विराट जो जन्म गमीज वाला जो प्रजापति है कौन ईश्वर माया वैतन्य मैं है जो वो जो सृष्ट पिता है उससे उन्होंने कहा पिताहम सृष्टारम्रवन उतव्या के्याघाते आयतनम अधिष्टानश्लम प्रजय प्रजानी युधत्व हम लोगों के अलग अलग, अलग ऐसे इतने सारे अध्यम बनाओ ताकि हम बैठ करके उसमें इस भोग को मिटा सके अर्थात इंद्रिय विषय भोग के द्वारा इंद्रिय विषय भोग की जो है उसको हम दूर कर सके आयत प्रतिष्ठता सम्तो समर्था सत्य अन्नम भक्साम जिस आयतन में प्रतिष्ठित होकर ऐसे सामर्थ्य वाले हो जाएंगे की हम अन्न को ग्रहण कर सकेंगे और अपना भूख प्यास को मिटा सकेंगे यही सोच कर रहा है अभी तक हम लोग भोजन पानी रोज रोज करते हैं, लेकिन फिर भी भूख प्यास मिटती नहीं केवल उस वागे इंद्रिय इंद्रिका ही नहीं किसी भी इंद्रिय का आज तक प्यास मिठाई नहीं है और जब तक रमत ज्ञान नहीं होगा तब तक, तक किसी इंद्री का भूख प्यास मिटने वाला भी नहीं है इसलिए कोशिश ही त्याग रहो की हम एक एक, एक का विषय भोग से इसका शांति कर देंगे इंद्र को तृप्त कर देंगे एक इंद्र को पहले फेल कर दो और दूसरा इंद्री, फिर दूसरा इंद्रिय फिर तीसरा इंद्रिय होने वाला नहीं बोरा आप आ जाएगा सारे इंद्रिया अपने फेल हो जाएंगे फिर पुनर्जन्म हो जाएगा क्या फायदा है नहीं या नहीं अब एक एक इंद्र कितना भोग हो गया आप एक आम को देखते देखते, देखते अंधा होने पर देखते ही रहूंगा चलो अंधा होने तो देखते रहो तो इतने दिन सुनते ही रहूंगा जब तक जब कहा फूट न जाए भरा ना हो जाओ अरे करोगे करते करते कहा तक चलोगे क्या इंद्र चलते रहूंगा चलते तो चाहे पैर सूझ सूझ के जो है सड़ जाए तो चलते रहो ऐसा हो ही नहीं सकता ना दुनिया में इसलिए जो है प्रत्येक इंद्रियों को उपभोग कर करके उसके कर कर नाश पर्यत आप उपयोग करना या तृप्ति पर्यत उपयोग करेंगे दोनों ही बात असंभव है अतएव एक वैराग्य के लिए कहा गया और प्रिय करो प्रार्थना करोगे प्री देवताओं के प्रसरों को, को पाप करोगे जो संसार गति से युक्त है अत्य ब्रह्म ज्ञान के लिए ही प्रयास करना चाहिए वही थी कंडिका थी ये मंत्र हुआ था एवं उक्त ईश्वर पा भ्यो आप क्या की ईश्वर ने जैसे उन लोगों ने ऐसे कह दिया तो ईश्वर भी ठीक ही कार है ये अब इन लोगों को जो है और आगे बढ़ाना सरा शू इनको और संसार में प्रवृत्ति होने की इच्छा हो रही है चलो कोई बात में दे दिया जाए इनको माल ता, ता अपूर्वन्न वही नो अयमित्रा अपूर्वन्न वही नो अयम अलमिति इन लोगों के सामने उसने क्या किया उस ईश्वर ने गान एक गौ का पिंड बना करके शरीर बना करके प्रस्तुत किया ताप्रवन को प्रवेश करके और क्या कहा हरा घास का मालटाई मिला दूध दिए सब कुछ हुआ भो भोग बच्चा कच्चा पैदा करा सामर्थ्य है सब कुछ लेकिन फिर भी कहते नोयम अलमुखी महाराज ये जो है पर्याप्त नहीं है क्यों कैसा हम तो पढ़ नहीं सकते तेज दौड़ना चाहे दौड़ नहीं सकते स्तन परेशान करते हैं सब परेशान करते हैं काम दौड़ पाएंगे केस दौड़ चलो घोड़ा बना देते दौड़ो ताप हो ठीक है को दौड़ने में परेशानी हो रही है दौड़ नहीं पा रही दुखी हो रहे हो न भाई तुमको घोड़ा बना देते है दौड़ में थक दिया दैनिक देवी बेकार है कहा जाता हूँ चलो सुहर बना दे खाओ पीसेगा <स्थ> अब ऐसे करके कितनी योनी बनाते गया बनाते गया, बनाते, गया, बनाते गया तो जितने योनि बना से तो कुछ कुछ कमी ही नहीं कहा मच्छर बनाया घटमल बनाया हर चीज बनाया मच्छर बनाया तो मार दिया लोगों ने भगवान के बस गए तो मार डालते मेरे को ऐसे बना फ्री में इनके खून तो ठीक रहना है बदला लेके रहूंगा बच्चा तो खटवल बना लेता तेरे को जाओ और तो गया खटवल बन गया और खटवर बने और कौन मारे उसको अभी सो जाते तभी उसका काम चालू होता है बदला लेके रहा ऐसी जितनी योनिया बनाई गई सभी इसी उद्देश्य कुछ न कुछ उद्देश्य हर योनि का पीछा चिंतन करो बड़ा आश्चर्य होता है कैसा लिंक बना दिया भगवान एक दूसरे से एक दूसरे से उसकी कमी उसकी, कमी उसकी कमी उसकी कमी एक कमी से दूसरे कमी लाएते लगते लगते लग लग जो अंत में मनुष्योनी योनि ऐसा है एक दूसरे का खून भी पी जाए दूसरे का मांस भी खा जाए अंडे भी दूसरे का खा जाता है सब कुछ कर देता है क्या काम नहीं करता ए टू जेड करने में सक्षम है शाकाहारी मांसाहारी जो कुछ है मनुष्यहारी हो चुके है ना हाँ मनुष्यहारी कहते हैं कि तीन महीना से जो सात महीने तक की जो गर्भ का बच्चा होता है ना उसका मां सबसे बढ़िया होता है प्रचार है अभी मिलते हैं विदेश भोजन ब्रेड वगैरह मिलता है खराब भी नहीं होगा पंद्रह दिन तक रखो आराम से खाओ थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे दुनिया में पागल हो रखी अर्थात तो मनुष्य को सब कुछ खाता है सब कुछ आप सोचे हैं, हम शाम तो खाते नहीं शाम खाने वाले भी दुनिया में जब छपकली खाने वाले दुनिया में मेढो को खाते है कछुआ का तो बाहर के बहुत लोग खाते हैं। कछुआ मेढा के सब तो बाहर में भी खाते हैं। हाँ सांप के और आपके जो है इसका अचार फसल मिलता है छिप गली चाइना में वर्ड प्रसिद्ध ये चीज तो हर चीज खाने वाले लोग दुनिया में विद्यमान है कांच खा लिया लोगों ने कांच ग्लास कांच खाया पांच छह किलो खा गए कैसे आदमी है एरोप्लेन का स्क्राप जो था वो भी खा रहे आदमी ने बाप कैसा आदमी है तो मनुष्य का ऐसी योनी है जिसे कोई भी क्षमता तुम प्राप्त कर योनि की क्षमता इसके अंदर है अकल से सब कर लेता है जो हाथी भी नहीं कर सकता वो भी कर देता है देखो तो बुलडोजर लाभ बना लिया और बटन दबाया और क्या क्या उठाकर पटक देता है क्या नहीं कर रहा है ये मनुष्य ऐसा चीज है इस अंत ने जब दिया तो देवता जितने भी दे अग्नि ऐसा प्रसन्न हो गए महाराज तो बहुत बढ़िया चीज बना दिया आपने इसमें जैसा पुण्य पाप जो चाह सकता हूं ये परिपूर्ण चीज है एवुक्तिश्वरताप्यो देवताप्यो गांव गवाकृति विशिष्टम पिंडम ताप्य पूर्व पिंडम उनको चलाया समुद्र किया उनको रूपी जल से निष्पादन कर दिया अद्यव है ना इसलिए पूर्वक पहले जैसे ही जीवन कल फल रूपे न गाकृति वा से विशिष्ट पिंड को समुद्धारण करके मूर्खित्व ने उसका एक संगठन कर दिया संघात बना दिया बना कर के आने दर्शिता करके उनके सामने दर्शाते हे लो भाई इसमें प्रवेश कर जाओ और आनंद लूटो पहले ताप पुनर्गवाकृति दृष्टि ब्रुव् को देख करके ही बोलने लगे लगता है देखने से ही ये तो ठीक नहीं ये पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता नव ही नो अस्मत अर्थम अधिष्ठा अन्नम वक्तुम मैने अस्मद अर्थ हम हम लोगों के यहाँ जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए इसको अधिष्ठात करके अधिष्ठाय अन्नमत अयम नो अलम यह आलम मैंने पर्याप्त नहीं है नवा अलम या बीच में विश्राम नहीं होना चाहिए पिंडो आलम जो विश्राम नवई अलम मैंने पर्याप्त हो तुम न योग्य करता ये जरा उपभोग करने वास्तु में योग्य नई नही है कह दिया गवी प्रत्याख्यान जब गौ ने प्रत्याख्यान कर दिया खर्ण स्वीकार नहीं कर रहे हैं संतुष्टि को जताए नहीं तब तो क्या किया पुरुष को ले आया स्वयं भूतम जो स्वयं भी क्या था अश्व भी आप किया था ना पहले और अश्वोपासना की थी जब प्रजापति भी ब्रह्मा का शरीर की प्राप्ति का कारण क्या अश्वी है अश्वकार अपने आप को अश्वाकार से इस विराट को और बाया यज्ञ उसी रूप से जो प्रार्थना किया व्यक्ति होने से वह प्रजापति बनाता अतः प्रजापति अपने ही कारण सामने में प्रस्तुत किया लेकिन उससे भी वे संतुष्ट नहीं हुए नव हम लोगों के लिए अयम ये जो अशरूपा पिंडी हबी अलमय पर्याप्त नहीं घोड़ा धोलो लाया एक तबका तो उपासना का उपास विषय होता उपासना घोड़े को लाया था वह तो उसे भी वे प्रसन्न नहीं हुए अब उपासना करने का भी जो कारण शरीर था पूर्व जन्म के जो मनुष्य शरीर में रख करके उपासना किया था उसी शरीर के सदृश शरीर की उसे अब सामने लाएगा तब संतुष्ट हो जाएगा सम्मान ता ताकृत पुरुषो वा वसुकृतम था अब्रवीत अब यथा यज्ञा पुरुष उन देवताओं के लिए उनके सामने उपलब्ध करा दिया क्या अपने ही कर फलभूता पंच या द्वादश या इंद्रियों के विषय रूपी फलभोग के उपयोग की योग्य एक पुरुषाकर शरीर को उसने प्रस्तुत किया तो तावन उसको देखते दे ही प्रसन्न हो गए देवता लोवर बोलने लगे सुक्रतम्भ सुकृतम मैंने स्वयं कृतम बत सुकृतम बत स्वयं कृतम यदि सुकृतम स्वयं को सु आदेश यहाँ पर हो गया स्वयं को प्रशोर प्रसोधरादि गण मिले करके सु आदेश कर दिया गया स्वयं को सु हो गया स्वयं कृत सुक्रतम ईश्वर के द्वारा अपने नौकरादियों के समान जो विद्यमान देवताओं के लिए जो कर रहे हैं हैं वो, वो स्वयं करके इसलिए स्वयं ही बना दिया नहीं हो तो भी आगे जे रहे प्रसोधरादित स्वयं स्थान उसी में ना आगे जहाँ आपने पड़ोसी आगे क्या लिखा है कह यह सुतम कर के लिए या स्वयं को इति पुरुषो वाहकृत पुरुषो वाहकृतम इसलिए पुरुष ही सुकृत है मैं स्वयं को ऐसा बना दिया ना उसने इसलिए उसको सुकृत कहा दिया भी जाता है स्वयं ईश्वर ने अपने आप के पूर्व जन्म विनय में जो किया हुआ जिस शरीर से सारा कार्य किए थे वो स्मरण कर लिया और समझे कि भाई यह उसी प्रकार का शरीर समझ देवताओं का उपयोगी हो सकता है अतये स्वयं को तदाकर के रूप में प्रस्तुत करके सामने पुरुष आकार प्रदान कर दिया इसलिए उसको सुकृत कहा जाता है तो सुकृत ऐसा भी कर्त कर देते है सामान्य इसलिए पुरुषों का वसुकृता वास्तव पुरुष ही सुकृत है पुरुष ही सुंदर रचना है शोभन रचना है यथा इति प्रवेशवा वह विराट पुरुष या उस ईश्वर ने आदेश दिया आपका जो जैसा आयतन है उसे प्रवेश कर जाऊ और सभी इंद्रिया का अपने अपने गोलकों में चले जाइए वहाँ बैठ करके तत्व इंद्रियों के द्वारा अब विषयों को ग्रहण करके अपना भूख और प्यास करता सर्व प्रत्या सर्व दो जो कर दिया किसी संतुष्टि नहीं हुई सर्व प्रत्याख्याप्य पुरुष मानया स्वयनिभूतम अपने ब्रह्म पद की प्राप्ति का कारण ही भूत जो पुरुषागार शरीर था उसको उनके समक्ष ले आए। उसका तो उसका भी जैसे किया वैसे भी लेना है उसी उनके जीवों का कर्म भूता जो जल शब्द उन्हें कर्मों से पुरुषाकर को प्रदान कर दिया सब ना। पूर्ववत पिंडम समुद्रत आयता कल मूर्खित आने दर्शित भाषा कल घटा था ना पूरा ऊपर करके तो पूरा उसी प्रक्रिया समझना हर बार तत्त जीवों के कर्मान फल के एक शरीर बनाया फिर अगला बनाया फिर अगला ऐसे करते हुए वो पूरे चौरासला समस्या संतुष्ट होने के बाद अंत में मनुष्य योनि का निर्माण स्वयंभूतम स्व कही जो कारणीभूत था तार स्वयनिभूतम बने विराट पुरुष देह स्व जाती विराट पुरुष के शरीर के स्वजातीय शरीर का निर्माण कर दिया इस स्वकीय परितोष द्योत के न सुकृतम पती थी अपने किए हुए शरीर का निर्माण के प्रसन्नतोष को व्यक्त करते हुए स्वयोनि देवता अपने कारण आकार पुरुष को देगा देवताओं का कारण कौन तो विराट तदाकर पुरुष एक बाहर वेस्ट में देख लिया समी में उन देवताओं का कारण जो पुरुष आकार था उसी गोरु ने अब में जब पा लिया तब तो कह रहे कि अखिन्ना सत्य सुकृतम शोभनम सुखम मन शोभनमत सामान्य ले रहे अधिष्ठित अब्रत अधिष्ठान बत इधम सुकृतम इधम अधिष्ठान अधान हम सब की योग्य सुंदर अधिष्ठान बना दिया गया है ऐसा उन लोगों ने कहा तस्मा पुरुषो व पुरुष एव वे पुरुष एवं सुकृतम सर्व पुण्य कर्म ही सगल प्रकार के पुण्य कर्म करने के सामर्थ्य एक एकमात्र शरीर में ही है बाकी शरीरों में पुण्य तो होते हैं। हर है हर योनि में पुण्य किया जा सकता है ऐसा कोई यो नहीं जिसे पुण्य नहीं होता अब पेड़ है देखो अभी फल दे रहा है छाया दे रहा है हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है पुण्य कर्म तो कर ही होगी। कोई ऐसा चीज नहीं संसार में जो अपने शरीर के द्वारा पुण्य नहीं कर रहे हो कोई भी यो नहीजिए अपने अपने स्तर से वो अपने अपने ढंग से पुण्य कर रहे है इस प्रकृति का व्यवस्था को संभालने उनका भी योगदान जरूर है हमारे खाने का काम में पीने का काम न आने जाए ये ना समझे हमारे लाभ नहीं हुआ आम का पेड़ भी समझ में आती हुआ आम खाने को दे रहा है की तो बाकी में नहीं है सब में अपने अपने प्रकार का है जितने भी जीव जंतु तो कीटाणु पिटाणु हो रहे हैं ये सब क्या सब एक न एक तरीके से इस प्रकृति की व्यवस्था को संभाल और अपना अपना योगदान दे रहे हैं उसको खींच जो होता है मिट्टी के अंदर जो होता है और मिट्टी को पलटेगा साफ करेगा उसके अंदर एक खाद पैदा करता है विलक्षण जिसे वो पौष्टिक हो जाता है मिट्टी वो अपने ढंग से सेवा करके आपका चला गया और आप उल्टा जैसे बाहर आ जाता है झाड़ू तो से मार के बाहर भेंग देते है भग जहां से कहा सेवा कर रहा है आपका आपको है नहीं सेवा। हर चीज सेवा कर रहे हैं ऐसी बात अपने अपने करते हैं ई साफ अलग है लेकिन ये उनकी जो पुण्य कर्म है वो केवल लौकिकी पुण्य कर्म ही पुण्य कर्म को कर नहीं पाते केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रीय पुण्य कर्म भी कर सकते हैं का कहे पुरुष एवं सुकृतम सर्व पुण्यकर्म हेतु स्वयं व स्वयन आत्मना स्व माया सुकृतम सामान्य लिया और अब सही अर्थ में लौट रहे है स्वयं व स्वयन आत्मना अथवा ऐसा अर्थ लो स्वयम ही स्वस्वरूप के द्वारा अपनी माया से किया वह होने से इस पुरुष शरीर का दूसरा नाम सुक्रतम है। देवता इस प्रकार प्रसन्न प्रवीत सुकृतमता आसाम इधम अधिष्ठान मिति भाई मैंने तुम लोगों के लिए जो इष्ट अधिष्ठान था वह यह जो पुरुष रूपा शरीर मैंने बना दिया है यही है इति मत सर्वे ही स्वयं इसलिए सभी के सभी अपने अपने ही कारण शरीरों में भ्रमण करने लगते है अतो यथा आयतम क्रिया योग्यम इति इसलिए आप अब अपना जो जैसा योग्य आयतन है अपराधि है वज्रद क्रियाओं की योग्य उनको आप प्राप्त हो जावे उसमें प्रवेश कर जावे गोल कृप स्थान को ग्रहण कीजिए तद तो द्वारा तत्त क्रियाओं का संपादन करते विषयों को ग्रहण करना है तथा यदि अनुज्ञा प्रतिलब्बर सोने प्रार्थना किया तो तो ठीक है भाई प्रवेश कर जाओ अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया अग्निर्वाक भूतवा मुखम प्रावशत वायु प्राणो भूतवा नाचगी प्रविशत आदित्य चक्ष भूतनी प्रविशत दिशा श्रुतम भूतवा करणो नव शिवस्पतो लोमानी भूत प्रावशस चंद्रमा मनोभूत हृदय प्रवचन मृत्युरपारो भूत नाभि आपुरेतो आपो रेतो भूत प्रवचन देवता या ज्योतिर अधिकरण ज्योतिराद्यधिक न्याय लागू होता है ब्रह्म का इस मंत्र पर एक अधिकरण निर्माण किया गया है अग्नि प्रवेश कर गया का मतलब गया कि आग लकड़ी जलाओ लकड़ी को जला के उस आग को आंख में डाल दो या कान में जो भी है जुआ में डाल दो तो आग जुआ जल जायेगा तो अग्निर्ग भू मुकम्भ्रशत कर दिया है आखिरी में तब तो ने कहा तब अभिमानी देवता अभिमानी देवता से डाल पर स्थूल अग्नि आदि से नहीं है यहाँ वो अग्नि देवता वानी के साथ अपना को जोड़ के उन कर्ण इंद्रियों के साथ अपना विमान को छोड़कर के मुख रूपी में प्रवेश कर गया इसी प्रकार से वायु देवता ग्रह ग्राणीन्द्र के साथ एक हो गया पहले तादात को प्राप्त कर गया कारण के साथ क्या करना पड़ता है तादात्य क्योंकि जो देवता है जैसा आपने जीव भाव है जब तक सुख शरीर के साथ तायत्म नहीं होता तब तक आप स्तू शरीर में आ नहीं सकते आज शरीर में तब आते हैं जब पहले सुख शरीर से आपत्म हो जाते हैं नहीं तो पहले कारण शरीर में रह रहे हैं शक्तिकाल में क्या ज्यादा पड़े तो वहाँ से बाहर आना है तो पहले सकल इंद्रियों का करण जो समूह है आपके सुख शरीर में उसे तादात होना पड़ता है तब उसके बाद स्थूल तो शरीर में आप प्रतिष्ठित होते हैं उसी क्रम से यहाँ पर भी जो है अग्नि रूपी देवता ने क्या किया उस कर्ण के साथ ताजात्मी हो गया इसको कहते हैं भूतवा मैंने वाघ इंद्र के साथ ताला होकर के आप मुख्य रूपी जो स्थल गोलक है उसे प्रवेश किसी प्रकार वायु देवता प्राण ग्रहण इंद्र के साथ को प्राप्त कर गया तायात्व प्राप्त करेंगे तदरंतर नासिका रूपी गोलक में प्रवेश कर गया आदित्य जो वह आदित्य आदित्य रूपी देवता जो चक्षराध्वानी देवता है वह चक्ष के साथ आयात्म हो गया तायात्म होकर चक्रंक रूपी गोलको में प्रवेश कर गया दिशा श्रोत दिग्व्यवता ने क्या किया स्रोत के साथ आयात्व को प्राप्त करके कर्ण रूपी गोरुको में जो है प्रवेश किया औषध वनस्पता पहले कहा दिया था औषध वनस्पति से लक्षित यहाँ वायु देवता है वो वायु देवता क्योंकि वायु के बहाने के प्रति पेड़ वगैरह ही है वृक्ष वगैरह ही कारण बनते हैं इसलिए कार्य के द्वारा कारण को लक्षित करके वायु देवता को कहा दिया गया औषध वनस्पत उन्होंने क्या किया लो मानी के द्वारा बोधित सभा स्पर्शेंद्रिया लो माने से स्पर्शेंद्रिय कह दिया गया था तो वायु देवता फिर परशिंद्र के साथ होकर अपना चमड़ा रूपी गोलक में प्रवेश कर गया चंद्रमा रूपी देवता ने मन के साथ ऐसी हृदय रूपी गोलक में प्रवेश किया मृत्यु देवता अपान मन पायु रूपी इंद्री जो था उसके साथ तादत्व को प्राप्त किया और नवेश कर लिया पावी के साथ पर वाला क्षेत्र तथा दो भाग होता गुदा और प्रजापति देवता आप प्रजापति देवता और रेतम उपस्थ इंद्र के साथ करके शिष्ट रूप इंद्र गोलक में प्रवेश कर गया शिकार तथा अनुज्ञा प्रतिलब्ध्य तथास्तु करके ईश्वर ने अनुज्ञा ठीक है आप लोग प्रवेश कर जाओ तो ईश्वर से अनुज्ञा प्राप्त करते करते वनंतरा ईश्वर से नगरिया एक ईश्वर की नगरी है इस नगरी में नगरियम विवा पलादेव ऐसा राजा ने दिया आप क्षेत्र का डीएम है जैसे आजकल की भाषा में मुख्यमंत्री घोषित कर देता है क्षेत्र का डीएम हो गया जगह का अमुख हो तो गया क्या होता है तो वहाँ जाएगा प्रचार छात्र आज जब मैं इस पूरे जिला का अधिकारी इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो गया भगवान ही राजा के समान है देवताओं का आदेश मिल गया अब देवता लोग अपना विभिन्न जिलों में अपना अपना प्रवेश कर रहे हैं अधिकारी बनकर इसे दृष्टान दिया जैसे नगरिया में वो बला अधिकृता दि हो नगरी में जैसे बला माने दि सेना